श्रीमदभागवहापुराणगणेश प्रथमस्क अथ प्रथम सूतजिषे ऋषियों का प्रश्न मंगला चरण मंगलाचरण जन्मा सेत स्विद्य स्वराठ तेरे ब्रह्म हृदय ज आदि कवि मुहंती यूरय तेजो वारृदा यथाव यो मृषा धामना स्व सदास्तकुहक सत्यम पम धीमहि जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं क्योंकि वह सभी सद्रुप पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं जड़ नहीं चेतन है परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश हैं जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है उस अपने स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकार से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं धर्म प्रोदित्र पर वेद्यम वास्तव तापत्रोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि किंवा परीश्वर सदरुतेथि शुश्रूषभिस्तक्षणा के द्वारा निर्मित श्रीमद्भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है इसमें शुद्धांतकरण तत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है निगम कल्पतरोलम सुख मुखाद मृत द्रवसंतम पिबत भागवतम रसम आलिय मोहरहो रसिका रस के मर्मज्ञ भक्तजन यह श्रीमद्भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पक्का हुआ पका हुआ फल है श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है इस फल में छिलका घुठली आदि त्याज अंश तनिक भी नहीं है यह मूर्तमान रस है जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो यह पृथ्वी पर ही सुलभ है फुटनोट यह प्रसिद्ध है कि तोते का काटा हुआ फल अधिक मीठा होता है कथा प्रारंभ नयि निेत्रे ऋषि सौनकादय श्रम शर्गाय लोकाय सहस्र समाशत एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नयिसारण्य में सौनकाद ऋषियों ने भगवत प्राप्त की इच्छा से सहस्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया हुत प्रपक्ष एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊँचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया ऋषय ऊच त्वया खलु पुराणा सेतिहासान चाणक आख्याप्यधीता धर्मशास्त्र ऋषु ने कहा सूर्य आप निष्पाप हैं आपने समन्त समस्त इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है याद विधाम सेठो भगवान बादराय अन्य चा मुनिया सूता पर विदो विदो। वे शिष्य वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान भादराय एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं तत्र तत् तत्रुष्मितंतु आयुष्मन आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों पुराणों और गुरजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है प्रायेणापायु सह सभ्य कलाभस्मिन युगे जना मंद मंद मतियो मंद भाग्याशुप्रुता आप संत समाज के भूषण हैं इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है लोग आलसी हो गए हैं उनका भाग्य तो मंद है ही समझ भी थोड़ी है इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं भू रूर कर्माणी स्रोत विभाग सह अतः साधोरम समुद्रत्या ब्रोहिना समुद्र मनीषया शास्त्र भी बहुत से हैं परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है आप परोपकारी हैं अपने बुद्ध से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइये जिससे हमारे अंतकरण की शुद्धि प्राप्त हो सुतजा ते भगवान सातुता देवख्याम वादेव्य चित प्यारे सूर्य आपका कल्याण हो आप तो जानते ही हैं कि यद के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे तन्ना शुसुरु समाणाराम अर्स्य अंगा अनुवर्णित रो भूताराम क्षेमा च हम उससे सुनना चाहते हैं आप कृपा करके हमारे लिए उनका वर्णन कीजिए क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनके भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है संसुतिम घोराम जन नाम विवशो गृहन् तथा स्वयं भयम यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है इस स्थिति में यदि वह कभी भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है यत्द संशया पुन पृ निपोष सूज परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं अतय उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है कोवा वा भगवत स्त्य पुण्यश्लोकमण शुद्ध कापो न तृणिया कलिमलापहम ऐसे पुण्यात्मा भक्त दिन की लीलाओं का गान करते रहते हैं उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे तस्य तस् कर्माणु धाराणीन परिता से ही अवतार धारण करते हैं नारदादि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है हम श्रद्धालुओं के लिए प्रति आप उनका वर्णन कीजिए अथाख्या ही हरे धीमन अवतार कथा चुभा लीला विधतः स्वैरम ईश्वर सेत्म बुद्धिमान सूजी सर्वसमर्थ प्रभु अपनी जोग माया से लीला करते हैं आप उन श्रीहरि की मंगलमयी अवतार कथा का अब वर्णन कीजिए वयं तो नृत्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यहाँ मृतज्ञा स्वादु स्वादुपदे पदे, पदे। पुण्यकृति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्त नहीं हो सकती क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है कृतमान किलवीरि सहरा बीड़केशव अतिमरत्याणि भगवान गूढ़ कपटमान सहन भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की है ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते कलिमा माँगत महाअ् क्षेत्र बैठ वे व्यय आसीना दीर्घ सत्र कथा सक्षणा सक्षण हरे को आया जानकर इस वैष्णो क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं श्रीहरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है तम न संतरम निस्थित श्रुता सत्म पुनसाम कर्णधारा वम यह कलयुग कलियुग अंतकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है इससे पार पाना कठिन है जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है ब्रोही योगेश्वर कृष्णे ब्रह्मंडे धर्म ब्रह्मे स्वाम काम् अधुनोपेत धर्मकम शरणम गत धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है यह बताइए ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारंश्याम सहीतायाँ प्रथमस्कंधे नए विषोपाख्या प्रथमध्या